गीता गीतातत्वचित पचहत्तरवा प्रवचन स योगी परमो मत गीताध्याय श्लोक से संकल्प कामां चोबीस प्रभुवान्मा तेष मनसग्राम विनयम्य सम शनैशनपरमेत बुद्धया धतिगृहतया आत्मसस्थ मन न किंचिदी विचित संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को पूरी तरह से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को और सभी ओर से अच्छी तरह नियंत्रण में लाकर तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे यानि क्रमपूर्वक आत्मा में स्थिर करके योगी अर्थात योग का साधक उपरामता को प्राप्त हो जावे तथा तनिक भी न सोचे दो सो योग सिद्धि प्राप्ति हेतु चार करणीय बातें पिछले श्लोक में योग साधन की कर्तव्यता बतलाते हुए साधक से कहा गया कि उसे निश्चयपूर्वक योग की प्राप्ति में लग जाना चाहिए यहाँ पर यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि उस योग की स्थिति को पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण चार करणीय बातों का निर्देश करते हैं पहला संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को पूरी तरह से त्यागो दूसरा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सभी ओर से अच्छी तरह से नियंत्रण मिलाओ तीसरा धीरज संपन्न बुद्धि के द्वारा मन को क्रमशः आत्मा में स्थिर करो और उपराम विषयों से अलग हो जाओ तथा चौथा आत्मा को छोड़ अन्य कुछ का तनिक भी चिंतन न करो इनमें प्रथम तीन बातें तो विधेयत्मक है तथा अंतिम निषेधात्मक है हम इन पर सब विस्तार से विचार करेंगे दो संकल्प कामना की जड़ पहला संकल्प प्रभुवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्ता यहां साधक से कहा जा रहा है कि वह सभी कामनाओं का निश्चेष रूप से त्याग कर दे निश्चेष रूप से त्याग का तात्पर्य है जड़ मूल से त्याग कामना की जड़ कहाँ आसक्ति में आसक्ति कैसे पैदा होती है बार बार चिंतन करने से जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के बासठवें श्लोक में बतलाया गया है ध्यायतो ध्यातो संगस्तेसु सुपजायते किसी विषय का बार बार चिंतन क्यों होता है मन में उसके भोग की स्मृति बनी रहने के कारण विषय भोग की यह स्मृति मन में क्यों बनी रहती है संकल्प के कारण इस प्रकार कामनाओं का मूल संकल्प हुआ इसीलिए यहाँ पर कामान का विशेषण लगाया है संकल्प प्रभुवान अतः अशेषतः त्याग का तात्पर्य हुआ संकल्प भोग स्मृति चिंतन और आसक्ति समेत कामना का त्याग जब हम किसी विषय का भोग करते हैं तब उसकी स्मृति हमारे अंतःकरण में सुख या दुख की संवेदना के रूप में बनी रहती है यदि हमें उस विषय के भोग में सुख मिला था तो मन में उसे बार बार भोगने की इच्छा अपने आप उठती है और यदि उसमें दुख की अनुभूति हुई थी तो उससे अपने को बचाने का संकल्प उठा करता है यह संकल्प बरबस विषय का ध्यान मन में उठा देता है बारंबार विषय का ध्यान या तो मन में आसक्ति को जन्म देता है या घृणा को सुखरूप स्मृति से आसक्ति जन्म लेती है और दुख रूप स्मृति से घृणा आसक्ति और घृणा समान रूप से हमारे मन में कामना को जन्म देती है आसक्ति से विषय को फिर से भोगने की कामना उपजती है और घृणा से विषय से दूर रहने की कामना कामना के ये दोनों ही रूप चित्त के लिए विक्षेपकारक होते हैं इन सभी का त्याग कर देना चाहिए यह सर्वान विशेषण से सूचित किया गया घृणा का ही एक और रूप है भय भय से भी व्यक्ति अपने को संबंधित विषय से दूर रखना चाहता है आसक्ति घृणा भय ये सभी अपने अपने अनुरूप मन में कामना को जन्म देकर चित्त में विक्षेप की सृष्टि करते हैं अतः कामना का निष त्याग ही चित्त विक्षेप को दूर करेगा और इस प्रकार चंचल मन को पकड़ने में हमारी सहायता करेगा मन को इस प्रकार पकड़ में ले आने की अवस्था ही शास्त्रों में सम के नाम से पुकारी गई है